लीला का वर्णन कर रहे हैं प्रातः आठ बजकर के चौबीस मिनट से दस बजकर के अड़तालीस मिनट तक कि जो लीला वो पूर्वान्न लीला है माने दिन का पहला जो भाग है उसका मध्यान्ह के पहले का जो भाग है पूर्वान्न लीला वो पूर्वान्लीला पूर्वान का वर्णन कर रहे हैं श्री परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज पंडित बाबाजी महाराज उनके अभिन्न स्वरूप श्री कृपा बाबाजी महाराज के इक्यावन में तिरुभाव महोत्सव के इस आशीर्वादात्मक उत्सव पर उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ उनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए श्री भागवत निवास के इस दिव्य स्थल पर जो सिद्ध भूमि है वहाँ पर विराजमान होकर के इस लीला का स्मरण करें भागवत निवास उनकी रहनी के जहाँ नियम श्री कृपा सुंद बाबाजी महाराज ने स्थापित किए उन नियमों में एक नियम अष्टयाम लीला के स्मरण का भी एक नियम है कि यहाँ के जो निवासी हैं जो आश्रम में निवास कर रहे हैं वे अमुक अमुक जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए विराजमान होंगे जैसे माधुकरी का कुछ अंश लेंगे, जैसे अष्टकालीन लीला उनका स्मरण करेंगे जैसे वे जो हर नाम संकीर्तन नित्य कथा उन सब को और जो विरक्त जीवन की जो पद्धति है उस पर पद्धति को अपनाएँ श्री भागवत निवास में वो पद्धति अभी भी पुरानी जो संतों के निवास की पद्धति थी संतों की वो विराजमान है भागवत निवास एक आदर्श होकर के अभी भी श्री रागानुभाव उपासना पद्धति का ज्योतिष स्तंभ होकर के विराजमान है यहाँ श्री कृपा सुंदर बाबाजी महाराज ने भागवत निवास की जो स्थापना की और श्री बाबाजी महाराज यहाँ पर पधारे विराजमान हैं छोटे बाबाजी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं यहाँ के जो विभिन्न नियम रहे के महिलागण भी दिन में भले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए परंतु रात्रि को यहाँ पर जो विरक्तजन हैं वे ही निवास करेंगे इस प्रकार की जो एक मर्यादा पूरी स्थापित की उस मर्यादा के अनुसार यहां अध्यावधि उस नियम का और उस रहनी का पालन किया जा रहा है यह परम परम धन्य स्थिति विराजमान है श्री गौरहरी उनकी लीला का गायन करते हुए गौर लीला की करोड़ में गोद में जो व्रज लीला है उस व्रज लीला का भी यहाँ स्मरण किया जा रहा है और जो आदेश हुआ है तो उसके अनुसार श्री गौर लीला और श्री कृष्णलीला गौर गोविंद लीला उस गौर गोविंद लीला का कहीं गायन करते हुए अपने आप को पवित्र कर रहे हैं हमको एक दिशा शायद प्राप्त हो श्री आचार्यों ने जो दिशा प्रदान की है उस दिशा के अनुसार कहीं मानसी करते हुए हम इन पद्धति से ये जो पद्धति श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा तात्पात उन्होंने जो पद्धति स्थापित की उस पद्धति के अनुसार अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए हम विराजमान हों पूर्वांग में आठ से लेकर के 1048 तक की जो लीला है उसमें श्रीमद महाप्रभु उनकी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि हरिवन गति लीलाम श्री कविकर्णपुर इस लीला का गायन कर रहे हैं जिसमें व्रज और नवद्वीप दोनों की लीला मिली हुई है नवद्वीप में श्री महाप्रभु लीला का स्मरण करते हैं और लीला का स्मरण करते हैं तो महाप्रभु के क्रोध में श्री लीला विराजमान है गौर लीला के क्रोध में लीला अपने आप विराजमान है श्री लीला अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान और उसमें कृष्ण लीला की सुकर्पूर सुगंध अपूर्व रूप से विराजमान है तो दोनों मिलकर के अत्यंत मीठी हो जाए जो कृष्ण लीला कच्चा गोला वही श्रीमंद महाप्रभु की लीला के साथ में जैसे रसगुल्ला बन जाए केवल छैना मिश्री उसकी जगह रसगुल्ला बन जाए श्री गौरव लीला वो अद्भुत होकर के विराजमान तो हरिवन गतिला व्याकली स्मृति विषय गताम गता यमासात तदनुकरण काली भक्त भक्तवृंद मध्ये तम अहम इह भजाम गौरचंद्रम ही नृत्यम हम श्री चंद्र उनका यहाँ नित्य प्रति ध्यान कर रहे हैं पूर्वांग में महाप्रभु आप गंगा स्नान करके जब लौट करके आए आनंद पूर्वक आपने श्री नारायण उनका दर्शन किया आनंदपूर्वक विराजमान है अपने घर में केशव कथा उनको करते हुए महाप्रभु विराजमान है और उस समय श्री जय जय जय जय मय गौर हरी समय श्रीमद महाप्रभु श्री कृष्ण की बन गमन करने की जो लीला है गोचारण की लीला उस गोचारण की लीला का स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी ने भोजन कर लिए हैं और भोजन करके कुछ देर विश्राम करने के लिए विराज हैं और विश्राम से उठकर के फिर श्रृंगार धारण करके गोचारण के उपयुक्त फिर ठाकुर श्री श्याम सुंदर बलदाऊ जी के साथ में सब सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए जाएंगे श्रीमंत महाप्रभु भी आप जलपान करने के बाद में भोजन करने के बाद में जलपान करने के बाद में कुछ देर विश्राम कर रहे हैं नारायण की श्रमार आरती करके आनंदपूर्व कुछ प्रसाद पाकर के श्रीमंत महाप्रभु विराजमान है तो हरि गति हरि बन गति लीला श्री कृष्ण की वन गमन की जो लीला है उस लीला का स्मरण कर रहे हैं श्री कृष्ण को बन जाते हुए देख करके भूत गोष्ठा जितना भी गोष्ठ है वो अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है आज कृष्ण के वियोग कृष्ण का वियोग हो रहा है इसलिए गोकुल पूरा व्याकुल हो रहा है स्मृति विषय गताम यह कार्य मास साक्षात और श्री महाप्रभु उस लीला की स्मृति करके ठाकुर जी गैया जा रहे हैं गैया चराने के लिए जा रहे हैं ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं वो स्मृति करते करते ही वो लीला महाप्रभु के सामने साक्षात प्रकट हो जाती है और तदनकरण काली श्री महाप्रभु उसी समय श्री राधिका भाव में अवस्थित हो जाती हैं श्री ब्रजलीला में महाप्रभु प्रवेश कर लेते हैं और श्री राधिका का जो अनुकरण है राधिका की जो भाव हैं वे सारे भाव श्रीमद महाप्रभु के श्री अंग में भी श्री नवद्वीप में भी प्रकट हो जाते हैं नवद्वीप में अपने धामेश्वर अपने स्थान पर वहां पर श्रीमंद महाप्रभु के श्री अंग में श्री राधिका के जो भाव हैं वे सारे के सारे भाव प्रकट हो जाते हैं और महाप्रभु अपने महाप्रभु लीला के जो बाह्य दशा उससे पहले अर्धबाह्य दशा में पहुंचे और अर्धबाह्य दशा से महाप्रभु अंतर दशा में अपनी नवदीप लीला की अंतर दशा में महाप्रभु पहुंचे और अंतर दशा में पहुंच के श्री राधिका भाव में श्री श्याम सुंदर बन जा रहे हैं उस समय महाप्रभु एकदम व्याकुल हो गए उत्सुक हो रहे हैं और श्री महाप्रभु के साधक के अनुगत महाप्रभु की प्रकट लीला में जो महाप्रभु की उस लीला में जो बाह्य दशा है नवद्वीप की बाह्य दशा उस नवद्वीप की बाह्य दशा में हम जो साधक गण हैं वे भी महाप्रभु के एक शिष्य के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में जैसे अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं महाप्रभु के साथ में हम भी उनकी मंजिली बनकर के श्री वृज लीला में प्रवेश कर गए तो तदनुकरण काली श्री महाप्रभु मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं और मन में चिंतन करते हुए तद अनुकरणकाली श्री राधिका के जो भाव हैं उनको ही अनुकरण करते हुए महाप्रभु के स्वरूप में वे अनुकरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं भक्त वृंदस्य मध्य उनका गायन कर रहे हैं और गायन करते करते उसी भाव में महाप्रभु तन्मय हो गए तम अहम यह भजाम गौरचंद्रम ही नृत्यम ऐसे श्री गौरचंद्र उन गौरचंद्र का हम निरंतर निरंतर ध्यान कर रहे हैं श्री महाप्रभु की ये नवद्वीप और श्री गोष्ठ इन दोनों की मिलित लीला उसका वर्णन कर रहे हैं अब श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद उनने भी अष्टकालीन महाप्रभु की लीला का वर्णन किया और विष्णु चक्रवर्ती पाद अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए नवद्वीप लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं यश्रीमान अपरांध के प्रेमवान शर्माने आम श्रीमापराधिगणस्तस्तादृश प्रेम्वायमप्यलंत्रता शर्मा विस्तरय आरा ततेति पौरजंता चक्षुशकोडुपो हाँ। पूर्वान्दे शयनोत्थित पयसा प्रक्षावक्ज भक्तई श्री हरिनाम कीर्तन पर सांगम स्वयं कीर्तयन भक्तावनेव भवने, भवने क्रीर्द्र वर्धयन इत्यानंदम पूर्वासृा तम गौर अध्येम्य हम कि पूर्वान्हने शैनोत्थिता पूर्वान्हकाल में महाप्रभु कुछ विश्राम करने के बाद में आप उठे माने नारायण की आरती होने के बाद में कुछ जलपान करके भोजन करके प्रातःकालीन श्री महाप्रभु आप उठे हैं पहले सुपायसा वृक्षाल्य भक्तराम गुजम महाप्रभु ने अपना श्रीमुख जो है श्रीमुख उनको धोया भक्त ही श्री हरिनाम कीर्तन पर ही सांगम स्वयं कीर्तन और उस समय श्रीमन महाप्रभु के साथ में श्रीवास श्री गदाधर पंडित श्री अद्वैताचार्य जितने भी अन्य भक्तगण हैं वे भी सब श्रीमन महाप्रभु के साथ में विराजमान हैं और श्री महाप्रभु ने नाम संकीर्तन प्रारंभ किया है भक्तगण भी संकीर्तन कर रहे हैं और श्री महाप्रभु भी संकीर्तन करते हुए विराजमान है भक्ता नाम भवने कभी महाप्रभु कीर्तन अपने भवन में करते हैं और कभी भक्तों के घर पर भी कीर्तन करते हैं श्रीमद महाप्रभु की प्रकट लीला में महाप्रभु ने पहले अपने घर में केबार बंद करके कीर्तन करना प्रारंभ किया कुछ अधिकारी जनों को महाप्रभु कीर्तन में आगमन करने की अनुमति प्रदान करते हैं किसी को नहीं देते हैं कभी कभी कोई अनाधिकारी यदि छिपकर के भी कीर्तन करना चाहे और यदि नाच की कोठी के भीतर बैठकर के झाँक कर के कोई महिला श्री कृष्ण का श्री महाप्रभु के कीर्तन का दर्शन करें तो महाप्रभु पहचान जाए कि आज कोई अनधिकारी यहाँ पर आया है वो कीर्तन का राग कहीं है और जब उस कोठी के भीतर कुछ हलचल खटर पटर सुने तो महाप्रभु उस समय कोठी के ढक्कन को उतारें हटाएं और उसमें से उस डोकरी को निकाल करके बाहर फेंकें तो पहले शुरू शुरू में जो कीर्तन हुआ श्रीमंद महाप्रभु का वो अत्यंत अत्यंत गोपनीय रूप में केवल श्रीवास पंडित के, श्री के आंगन में केवल बंद करके कीर्तन हुआ जब महाप्रभु की कृपा विशेष विस्तृत हुई उस समय कीर्तन करते करते श्रीमंद महाप्रभु कभी द्वार पर भी केवल खोल करके अपने भवन के द्वार के ऊपर भी कीर्तन करते हुए विराजमान हो और कभी कभी कीर्तन करते करते अपने द्वार से किसी भक्त के द्वार पर भी आप जाए और उनके द्वार के ऊपर भी कीर्तन करें फिर कभी कभी अपने घर पर भी कीर्तन और कभी अन्य भक्तगण जो हैं उनके घर पर भी कीर्तन करते हुए कभी श्रीवास पंडित जो हैं वो श्रीवास पंडित के घर पर कीर्तन और कभी कभी अन्य जो भक्तगण हैं उन अन्य भक्तगणों के आंगन में भी जाकर के कीर्तन करते हुए श्री विराजमान महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं तो अपने घर पर भी कीर्तन श्री श्रीवास पंडित उनके घर पर मुख्य कीर्तन और श्रीवास पंडित के घर पर मुख्य कीर्तन होने के बाद में फिर अन्य भक्तगण जो हैं उनके घर पर भी तो ये पूर्वान्ह की जो लीला है वो पूर्वान्न की लीला विशेष रूप से अपने घर की महाप्रभु अपने घर पर कीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो पूर्वान्ह है शैलोत्थता पूर्वान्ह में पहले मंगला के बाद में श्रीमंद महाप्रभु प्रातः काल जागे और प्रातः काल जब समाप्त का हो गया है जाग रहे हैं उस समय सुप ऐसा प्रक्षाल्य भक्तराम भुजम अपने मुख को धो करके भक्त ही श्री हरिनाम कीर्तन पर हैं भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं सारे भक्तगण भी श्रीमन महाप्रभु के आंगन में एकत्रित हो गए हैं और उनके साथ में कीर्तन किया स्वांगम स्वयं कीर्तन स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और भक्तानाम भवनेपी कभी भक्तों के भवन में भी कीर्तन करने के लिए पधार रहे हैं इस प्रकार श्री प्रभु अत्यानंदम पुर्वास नाम जो ऊर्दा जितने भी भक्तगण हैं उनके हृदय में भी अपूर्व आनंद करते हुए विराजमान हैं और वहाँ ही श्री महाप्रभु कीर्तन के बीच में ही कभी ये विचार करते हुए कीर्तन अष्टकालीन लीला में श्री पूर्वांग लीला जो है वो पूर्वांग लीला में श्री कृष्ण के वनगमन गोचारण के लिए वनगमन करने की जो लीला है उसका स्मरण करते हुए श्री महाप्रभु राधाभाव महाप्रभु के श्रीअंग में उदय हो जाए अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाए और श्री महाप्रभु जब श्री वृंदावन लीला में प्रवेश करें तो उनके भक्तगण भी उनके साथ में वृंदावन लीला में प्रवेश करते हुए विराजमान हो जाते हैं श्री कृष्णम गोभी स्वमित्रय विपन्न मनसतम सुपूर्वांधे धेन वृंदई विपिन मनसतम गोष्ठ लोकान याकम श्री राधा स्फूर्ति लोलम संस्कृत प्राप्त तत्कुंड राधान तत्कुंडीरम राधा चालोक्य कृष्ण कृतग्रह गमनाम आद्यार्चनायी दिष्टा कृष्ण प्रवृत्य स्मरामि पूर्वान्धली का सूत्र श्री रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं स्मरण मंगल स्त्रोत्र में कृष्ण गोभी पूर्वान्ध में श्री कृष्ण उनसे सब सखा कह रहे हैं बोले भैया कन्हैया गैयाए रभाए रही हैं गैयान को बंद जाए को समय है क्यों भैया जल्दी आजा जल्दी आ, आ। गैया खिरकते निकसी नए रही हमने तो बहुत प्रयास कर लियो परंतु तो गैया अपने खिरकते निकसिन न जब तक तू ना आएगा तब तक गैयाए एक गैया बाहर ना नारायण ने कह भैया हम खूब कर रहे हैं परंतु तो है ना तो कृष्णम गोभी उस समय श्री कृष्ण जल्दी से सखाओं के साथ में खेलने की क्रीड़ा विशेष रूप से श्री प्रिया मिलन की जो उत्कंठा है उस प्रिया मिलन की उत्कंठा को धारण करके कृष्णम गोभी स्वमित्र ही विपिन मन आप गौशाला में आए गौशाला में आकर के गैयाओं को उस समय आपने जिस समय हेला दिया है गैयाओं का पूजन करके गैयाओं को जब सरकारें हैं सारी गैयाए है, उस समय कृष्ण को आया हुआ जान करके सब उस समय झुंड की झुंड श्री गोष्ठ से निकली हैं गोश्त से निकल करके श्री गांव की सीमा पर जो रामन है वहां पर एकत्रित हुई हैं अब कोई गैया रह तो नहीं गई इसके लिए श्री श्याम सुंदर आप एक एक गैया का नाम लेकर के पुकारें जिस गैया का नाम लें वही गैया कान ऊंचे करके पूछ ऊंची करके हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई श्री कृष्ण के पास में आकर के कृष्ण को चाटती हुई सूंघती हुई विराजमान हो रही है और आप गैयाओं के सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं पीठ के ऊपर हाथ फेर रहे हैं सारी गैयाओं को संभाल करके यूथ यूथ में संभाल करके फिर आप आगे बढ़े तो कृष्णम गोभी मित्रई, गाय और मित्रों के साथ में विपिन मनुष्यतम पहले वन की ओर गए गांव की सीमा पर सारी गायों को इकट्ठा किया रामन में फिर <coughs> श्री राधा स्फूर्ति लोलम आपको श्री प्रिया जो है उनकी स्फूर्ति प्राप्त हो रही है प्रिया से मिलने की उत्कंठा प्राप्त हो रही है अतः श्री प्रिया के राधा कुंड के पास में अभिसार करने के लिए प्राप्त तत्कुंड तीरम पहले सखाओं के साथ में यमुना जी किनारे गए गैयाओं को प्रथम जलपान कराया प्रथम जलपान करा करके जब धूप कुछ आगे बढ़ गई उस समय गैयाओं को लेकर के आप श्री कामबंद भोजन थाली वहां पर गए तब तक जितनी भी सामग्री है वो सामग्री लेकर के श्री धनिष्ठा जी आ गई हैं धनिष्ठा जी ने बड़े बड़े गंगाल हो कावर पर सेवक लेकर के आ रहे हैं मधुमंगल एकदम आनंदित हो रहे हैं कि भैया छाक आए गई छाक आए गई आनंद पूर्वक सब सखाओं के साथ में बैठकर के आपने भोजन किया है बंद भोजन किया है श्री धनिष्ठा जी ने उस समय श्री श्याम को सुंदर पुष्प श्रीप्रिया जी ने जो माला दी वो माला समर्पित किए हैं माला धारण करके सुमल ने श्यामचंद्र को माला धारण कराई माला धारण करके श्री बचे हुए जितने भी बर्तन हैं भोजन करने के बाद में उन सबों को इकट्ठा करके जिस समय जा रही हैं उस समय श्री धनिष्ठा जी ये संकेत श्यामचंद्र को दे रही हैं कि श्री प्रिया इस समय कुसुम सरोवर पर पहुंच गई हैं और वहाँ पर पुष्प चयन कर रही हैं सूर्य पूजन के बहाने उस समय श्री श्याम सुंदर भी आप श्री गोवर्धन में आए सखाओं को लेकर के गैयाओं को द्वितीय जल पान कराया और द्वितीय जल पान कराने के बाद में कह रहे भैया अब नग मैं विश्राम करूँगा ऐसा कहकर के आप श्री गोवर्धन कंदरा में जाकर के विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करने के बाद में चुपके से उठे और चुपके से उठकर के आप जो श्री कुसुम सरोवर पर आए वहाँ पर मधुमंगल और श्री सुबल ये दोनों के दोनों सखा श्याम सुंदर को ढूँढ़ते ढूंढते श्याम सुंदर के पीछे पीछे प्रिय नर्म सखा ये भी वहाँ पहुँच जाए श्री प्रियाओं के साथ में कुसुम सरोवर पर चर्चा करते हुए फिर श्री श्याम सुंदर आप श्री राधा कुंड में पढ़ा और श्री राधा को मध्यान्ह योगपीठ उस योगपीठ में श्री श्याम सुंदर साथ में मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान एक एक सखी उनकी कुंज उनकी अपूर्व विशेषताएं विराजमान है हैं उन कुंजों का वर्णन करने का कुंजों का दर्शन करते हुए श्री प्रिया के साथ में विभिन्न जो लीलाएं हैं उन अष्ट सखियों की जो कुंज हैं उन अष्ट सखियों की कुंज में कहीं हिडोला कहीं होरी कहीं चंदन यात्रा कहीं पुष्प यात्रा कहीं रथ यात्रा जितनी भी उत्सव हैं उन उत्सवों की कुंज वे सारी नित्य विराजमान हैं सारे उत्सव नित्य ही विराजमान हैं उन विभिन्न कुंजों में अष्ट कुंजों में आप बिहार करते हुए अंत में श्री राधा कुंड के मध्य में श्री श्री अनंग मंजरी जी की जो कुंज है अनंग रंगाक्ष कुंज अनंग मंजरी जू की जय उनकी कुंज में अनंग रंग कुंज जो कुंज हैं उनमें श्री श्यामचंद्र पधारे आनंद पूर्वक आप वहां विलास करते हुए फिर शयन करें और शयन करके जब सुख सारिका आपको मध्यान्ह के बाद में जगाएं उस समय श्री पुरिया लाल जागे और श्री किशोरी जो उस समय सूर्य पूजन करने के लिए आप हार रही हैं और सूर्य पूजन करते हुए सूर्य पूजन करने के लिए उत्सुक हो रही हैं तो राधाम चालुक्य अभी श्री कुसुम सरोवर का जो मिलन लीला है वो पूर्वान्न की लीला है फिर इसके बाद में मध्यान्ह लीला में श्री राधा को ने मिलन की लीला है तो पूर्वान्न में राधाम चालुक्य श्री कुसुम स्वरूप पर आकर के श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का दर्शन किया तो राधाम चालोकी कृष्णम इधर श्री राधे का श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रियालाल दोनों नंद भवन में परस्पर दर्शन कर लिए हैं श्री राधिका ने भी आजा उस समय श्री राधिका लौट करके अपने भवन में आई हैं अपने भवन में कुछ विश्राम किया श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला अपने हाथ से शिवप्रिया जी ने गुथी है और कोई दासी आई हैं वन देवी उन वन देवी के हाथ में वो माला भिजवाई और माला के वो माला भिजवा करके श्री माला जिस समय बृंदा जी को दी वृंदा जी फिर श्याम सुंदर को भोजन के बाद में सुंदर को माला धारण कराएंगे और श्री राधिका उस समय उनसे जटलाजी कह रही हैं कि बहु अभी तक इतनी देर कर दी नहीं सूर्य पूजन करने नहीं जाओगी का कितनी देर कर रही हो जल्दी जाओ को समय है हो। उस समय श्री राधे का आप सूर्य पूजन करने के लिए श्री कुसुम सरोवर पर पधारे और कुसुम सरोवर पर श्याम सुंदर के साथ में मिलन करते हुए विराजमान और फिर श्री मध्यान्ह योगपीठ श्री राधा कुंड की योगपीठ उनमें प्रवेश करें तो इस प्रकार कुसुम सरोवर मिलन की जो लीला है पूर्वान्न में उस लीला का लीला तक का श्री जो वर्णन है वो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं श्री राधा रानी रसोई करने के लिए पहुँची हैं श्यामचुंद्र ने भोजन कर लिया है श्यामचुंद्र विश्राम कर रहे हैं यहाँ से पूर्वान्न लीला शुरू हुई शाम सुंदर विश्राम कर रहे हैं यहां से पूर्वान्न लीला शुरू हुई पूर्वान्न लीला शुरू होने के बाद में फिर श्री सखागण कह रहे हैं भैया कन्हैया चलो तो कन्हैया की लीला का वर्णन कर रहे हैं गायों को लेकर के आए कैसे आप वन में पहुंचे वन में पहुंच करके गायों को मध्यान्ह जो भोजन है वो मध्यान्ह भोजन करके लौट करके गोवर्धन आए गोवर्धन की कंदरा में विश्राम कर रही है श्याम सुंदर की लीला हुई इधर श्री प्रिया जी उनको श्री यशोदा जी ने अपने हाथ से भोजन कराया बड़ा लाल किया और श्री राधिका को विभिन्न आभूषण वस्त्र प्रदान करके श्री यशोदा ने अपने हृदय से लगा करके श्री राधिका को वेदा किया श्री राधिका अपने महल में आई कुछ देर विश्राम किया विश्राम करने के बस पश्चात फिर श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला उन माला को बनाई है फिर जटला आकर के कहें कि सूर्य पूजन करने के लिए नहीं जाओगी क्या इतनी देर क्यों हो रही है उस समय श्री राधिका शीघ्रता से पधारे मिलने की बड़ी उत्कंठा है उस समय मिलने की उत्कंठा धारण करके श्री राधिका उस समय कुसुम सरोवर पर और कुसुम सरोवर पर श्री श्याम चंदर के साथ में इनका मिलन हुआ ये प्रियालाल की इनकी लीलाओं का श्रीमंत महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं और श्री महाप्रभु गौर लीला के गर्भ में जो कृष्ण लीला विराजमान है वह लीला को और भी अधिक सुमधुर बना देती है तो जो गौर लीला वो अमृतपूर होकर के विराजमान हैं और श्री कृष्ण लीला उसमें सुकरपूर होकर के विराजमान है इसी सूत्र का वर्णन करके अब आगे विस्तार पूर्वक इन लीलाओं का श्री स्मरण कर रहे हैं उन लीलाओं का विभिन्न ग्रंथों से संकलन करके श्री तात्पाद्य ने जो भावना सार संग्रह में जो सार संग्रह किए विभिन्न बिखरे हुए उन रसों का रत्नों का जो संग्रह किया उसके अनुसार उस लीला का आगे आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं देव पृथ्व बलूत बलू पाइष सुबल श्री दाम भी शोभनय राजदि प्रमुख विशाल वृषभ श्री स्तोक कृष्णार्जुन साधम गोपसुता समान वयस सर्वे समानशया गोपेन्द्रांगण मा ये प्रमुदता श्री कृष्ण संगा श्री श्याम भोजन करने के बाद में अपने प्रातलीला में जैसे वर्णन कराए हैं प्राचन की समाप्ति पर भोजन करने के बाद में अपने शैया भवन में पधारे नंद भवन की बात है अभी जितनी देर श्री रसोई करें नया यानी कितने चक्कर काट लिए रसोई के आगे झाक झाक करके देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और शिवप्रिया भी आनंदित हो रही है फिर श्याम सुंदर का विश्राम भवन है और उसके बगल में ही श्री राधारानी का विश्राम भवन है बीच में खिड़की है द्वार भी है तो फिर श्री राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर का मिलन भी हुई एकांत में छप करके नंद भवन में इधर रसोई में भी श्री श्याम की का जो विश्राम भवन है उसमें एक खिड़की है उस खिड़की में से झांक-झांक करके महाशय जी देखें कि भीतर क्या हो रहा है रसोई में तो शिवप्रिया जी की रूप माधुरी का उस समय दर्शन करते हुए ये विराजमान है तो एक खिड़की रसोई में है एक खिड़की शिवप्रिया जी का जो शयनागार है शहनागार है विश्राम नंद भवन में ही वहाँ पर भी खिड़की है तो वहाँ श्री श्याम सुंदर दोनों कभी जितनी देर श्री प्रिया रसोई में हैं उस समय रसोई में झाक करके देखें रसोई के आगे भी चक्कर लगते रहें फिर जब भोजन करके आप अपने भवन में पधारें उस समय भी झाँक के देख रहे हैं कि अभी श्री प्रिया आई कि नहीं श्री यशोदा जी अपने हाथ से श्री राधिका को परम स्नेह सहित परोस करके अपने हाथ से भोजन करा करके जब विराजमान होंगी श्री राधिका अपने महल में आकर के अपने कमरे में आकर के अपने कक्ष में आकर के विश्राम कक्ष में वहाँ विश्राम कर रही हैं और उस बीच की जो खिड़की है झरोखा उस झरोखा से श्री श्याम सुंदर जहाँ के श्री प्रिया का दर्शन कर रहे हैं और फिर श्री प्रिया उनके भवन में श्री श्याम सुंदर आप उनके कक्ष में अभिसार करते हुए मध्यान्ह में विराजमान हूं तो प्रत्येक याम के पश्चात श्री प्रिया लाल का मिलन है मिलन के पश्चात विरह विरह के पश्चात मिलन जैसे निशांत लीला में अभी निकुंज में मिलन हुआ तो निशांत के अंत में विरह विरह के बाद में श्री राधिका जब प्रातन लीला में नंद भवन में पहुंची तो वहां पर विरह के पश्चात फिर मिल, मिलन मिलन के पश्चात फिर विरह फिर पूर्वांग लीला जो है पूर्वांग लीला में पहले मिलन हो चुका है मिलन के पश्चात शाम सुंदर जब गोचारण करने के लिए जा रहे हैं उस समय श्री प्रिया भी तुदनी में विराजमान होकर के शाम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही है और फिर मिलन के पश्चात बेरह तो एक में मिलन फिर विरह दूसरे याम में पहले विरह फिर मिलन फिर तीसरेम में फिर मिलन फिर बिरह ऐसे बिरह मिलन बिरह मिलन और प्रत्येक याम में श्री श्याम का प्रिया जी के साथ में मिलन प्राप्त है और वो रस और भी ज्यादा बढ़ते हुए है विराजमान है तो श्री श्याम अब विश्राम करके विराजमान हैं अपने नंद भवन के ही अपने कक्ष में वहां पर जितने भी सखागण वे सब नंद भवन के द्वार पर आकर के एकत्रित हो गए हैं और सब कह रहे हैं देवप्रस्थ बरुथप अंशु सुबल श्रीदामा इत्यादि की शोभा सखागण हैं वो शोभ नहीं राजद भी प्रमुख अपूर्व अपूर्व सुशोभित हो रहे हैं इधर विशाल वृषभ श्री कृष्ण अर्जुन ये जितने भी सखागण हैं वे सखागण भी आ गए श्याम के सखा चार प्रकार के कुछ हैं सखा कुछ हैं प्री सखा कुछ हैं प्री नर्म सखा कुछ हैं सुरुत सखा जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े हैं वे हैं सुरुत सखा जैसे बलभद्र सुभद्र मणिभद्र जो अवस्था में श्याम सुंदर से कुछ बड़े हैं और इनकी श्याम सुंदर के प्रति बात्सल्य गधी प्रीति है कुछ सखा बिल्कुल बराबर के हैं असंकोच बुद्धि जिनमें पूरी तरह से विराजमान है जिनाभी संकुच्च सभी सखाओं में संकोच नहीं है परंतु तो ये केवल सक्षम नीति में ही विराजमान है ये श्याम के बिल्कुल इनमें केवल शुद्ध सक्ष भाव विराजमान है श्री बल्लाव जी में बात्सल्य जो सखागण हैं उनमें शुद्ध सक्ष भाव जो श्याम सुंदर से छोटे कुछ अवस्था में छोटे हैं इनमें श्याम सुंदर के प्रति दास गाव विराजमान है और दास रूप में भी सेवा करते हैं और सखा भी है दासगंधी जैसे तो इनमें मिश्रा जो सख्य भाव है दासगंधी सख्य भाव वो इनमें विराजमान और चौथे प्रकार के सखा सर्वोत्तम होकर के विराजमान वे हैं प्री नर्म सखा वे हैं सुवल अर्जुन ये प्रभृति जो सखा हैं वे सखा भृंग इत्यादि जो सखा हैं वे परम श्रेष्ठ होकर के ये विराजमान है और ये सखा सदा सदा श्री श्याम सुंदर के साथ में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो ये सब सखा इनसे युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर आप क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं श्री सखागण कृष्ण कुंडी कुं, जो हैं उनके चारों ओर दस जो हैं उनकी कुंज हैं श्री राधाकुंड उनके चारों ओर आठ सखीगण जो हैं उनकी कुंज हैं इनमें श्री उत्तर की ओर उज्जवलानंद कुंज है उज्जवल सखा है उत्तर की ओर श्री मधुमंगलानंद जो कुंज है वो मधुमंगलान कुंज विराजमान है इस कुंज की स्वामी श्री ललता जी हैं और मधमंगल उनकी सेवा कर रहे हैं इसके बाद में फिर ईशान कोण में उज्ज्वलानंद कुंज हैं विशाखा जी यहाँ की स्वामी होकर के विराजमान पूर्व में अर्जुनानंद कुंज है यहाँ पर चित्रा जी विराजमान हैं फिर अग्नि कोण में गंधर्वानंद कुंज है जहाँ पर इंदुलेखा जी विराजमान हैं फिर उत्तर में चंपकलता जी उनकी कुंज है विरग्धानंद कुंज विरग्ध नाम करके जो सखा हैं वो विराजमान हैं फिर बृंदानंद कुंज फिर कोकिलानंद कुंज फिर दक्षानंद कुंज फिर सनंदानंद कुंज और सुबलानंद कुंज ऐसे ये श्री कृष्ण कुंड के चारों ओर ये दस जो कुंज हैं ये दस कुंज आप रूप से विराजमान हैं तो ये प्रिय नर्म सखा है प्रिय नर्म सखा का वर्णन चल रहा था और इधर श्री राधा कुंड जो है वो राधा के चारों ओर भी आठों जो सखी हैं उनकी कुंज हैं उत्तर की ओर श्री ललता जी की कुंज हैं ईशान कोण में श्री विशाखा जी की पूर्व में श्री चित्रा जी की अग्निकोण में श्री इंदुलेखा जी की उत्तर दक्षिण में श्री चंपकलता जी की नैऋत्य में श्री रंगदेवी जी की पश्चिम में श्री तुंग जी की और वायव्य में श्री सुदेवी जी की जो कुंज हैं वे विराजमान हैं तो श्री मध्यान्ह में पूर्वांध में श्री श्यामचंद्र का इन कुंजों में कहीं विराजमान होगा आप प्रियाओं के साथ में मिलन प्राप्त करेंगे तो गोप सुता समान भय सह ये सारे सखागण उस समय आए और श्री कृष्ण से मिल रहे हैं कृष्ण से मिलकर के सब सखाओं ने सुंदर श्रृंगार जो है उनको धारण कर रखा है प्रातः काल स्नान करके सब सखागण सज धज करके भोजन करके और अपने अपने साथ में छीके भी बांध करके जैसे चले हैं सखाओं ने मयूर पुच्छे सिंगा बेणू लाठी गैया बांधने के लिए जो लोमना गुंजमाल रंग बिरंगे धातु इनसे अपने आप को सजा रखा है ऐसे सखाओं से मिलने के बाद में फिर सखाओं ने जो हल्ला मचाया अभी कन्हियाँ तेरे बिना गैयाएं नाय आ रही हैं तब उनका आगमन सुनकर के श्री शामसुंदर अपनी शैया से जागे भोजन करने के बाद में थोड़ी देर नींद आती है आलस से आ रहा है थोड़े से विश्राम किए अभी प्रिया से मिलन भी हो चुका है फिर प्रिया जी अपने महल में आकर के विराजमान हुई श्याम अपने जो कक्ष है नंद भवन का कक्ष उसमें विश्राम कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर आँख हुए उस समय उठे हैं और आपने शयन करने की जो बेश थे उस श्रृंगार वेश का त्याग किया और गैया चराने के लिए जा रहे हैं इसलिए सुंदर नए जो वेश हैं उनको सेवकों ने आपको धारण कराया श्याम को और नया श्रृंगार धारण करके गोचारण के उपयुक्त जो श्रृंगार है उसको धारण करके श्री श्यामचंदा पधारे अष्टकालीन नील लीला जहाँ स्वरूप सेवा विराजमान है मंदिर में वहां पर भी फिर ठाकुर जी के दोबारा माला जो है वो दोबारा माला धारण कराना वो ही मान नया श्रृंगार धारण कराना वो एक बार श्रृंगार के बाद पहले पहले माला जो धारण श्रृंगार के बाद में जो माला धारण कराई वो ये माला है पहली माला दूसरी माला फिर राजभोग के समय तो भोजन के पहले भी माला भोजन के बाद में भी माला धारण कराते हुए विराजमान होंगे तो ये भोजन के पहले की जो माला है फिर राजभोग में जो नुकुंज की माला है वो अलग होगी अभी नंद भवन में ये माला धारण करके श्री श्यामचंद्र विराजमान है प्रसम वाली जो माला है उसको धारण किया है मान नया श्रृंगार धारण किया वो उसी की भावना के अनुरूप वहां माला धारण कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। फिर जितने भी सखागण हैं वे श्री कृष्ण को सजा रहे हैं तो आत्मिक दृश्य गंधर्वा प्रतिब करम दधत बक्षस्यम हारम स्तम स्थूल मुक्त कई अब शाम चंद्र ने सबके ऊपर फिर एक बड़े मोती की माला धारण की है उस मोती की माला की एक विशेषता है कि श्री प्रिया जी की छाया उसमें पड़ सकती है और वो छाया ऐसी पड़ती है कि जिसको झुक करके श्याम सुंदर देखें तो श्याम सुंदर को तो प्रिया की रूप की माधुनिक दर्शन हो जाए उसमें प्रतिम्ब दिख जाए दूसरे को नहीं दिखेगा वो ऐसे इस प्रकार से बनी हुई माला है कि श्री श्याम सुंदर ही उसको देख रहे हैं तो आत्मिक आत्मयिंब कर राधा रानी की रूप माधुरी जो प्रतिबिंबित हो रही है उस माला में उसको झांक करके देखते हैं तो श्री प्रत्येक मोती में राधा रानी की छवि वहां पर प्रतिबंब हो सकती है राधा रानी सामने हो तो वह प्रतिबंबित हो रही है ऐसी सुंदर माला आपने धारण की है श्री श्यामचंद्र ने अपने कमर में जो पटका बांध रखा है उसके बाएं भाग में फेंटा फेंटा में आपने सिंगी बाजा सिंगी जो है वो श्रृंग दे, उसको कहीं लटकाया है दाहिनी ओर सुंदर मुरली उसको आपने खोस रखी है अपने हाथ में सुंदर छड़ी उसको लिया है जिसकी मुठ सोने की इस रूप से जिसकी मरन जिसकी पकड़ सोने की बनी हुई है और लीला कमल हाथ में लेकर के आप पधारे मस्तक के ऊपर मयरू मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है सुंदर कुंडल सारे श्रृंगार उनको धारण कर रखे हैं दध दे हरे हरेर न चाप चितम प्रेम योन याए नहा उपेद इमे ब्रजेश्वरी प्रथम रक्तक पत्रका दे जिनके प्रेम में कभी भी न्यूनता नहीं आती है ऐसे रक्तक पत्रक उस समय नंद भवन के जो दास हैं रक्तक पत्रक, पत्रक जी वे श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं आप मैया के पास में आए हैं श्री यशोदा जी ने बहुत सारे लड्डू रक्त पत्रक को दे दिए कि कन्हैया को भूख लगे तो भोजन करा देना सावधानी पूर्वक डब्बा लेकर के चलना रक्त पत्रक उसे मैं डब्बा अपने हाथ में संभाल रहे हैं मुग्ध स्निग्ध कुमार पार्षद सदो बेशांतरा पादिकम अन्य जितने भी भक्तगण हैं वे भक्तगण मैया के द्वारा दिए गए विभिन्न जो सामग्री हैं उन सामग्री को लेकर के भोजन की सामग्री भी और तांबूल पत्र डब्बे में सुंदर पान गिलोरी इन सब को लेकर के सब साथ साथ चल रहे हैं बनम एत मुकुंदा वनम एक मुकुंद स्फुटम चचार यह विविध ध्वनि सूर भवन नभात श्रुतपाली चपरू साम बिशन श्री कृष्ण बन में जा रहे हैं इस प्रकार की ध्वनि जहां सेवक जो हैं उन्होंने की है कि सावधान कृष्ण अब गोचारण के लिए जा रहे हैं ये ध्वनि और श्याम सुंदर के आभूषण की सखाओं की हलचल की जो ध्वनि है उसको भी जितनी भी कृष्ण रमणीगण हैं वे सुन रही हैं और वे आपस में चर्चा कर रही हैं कोई कह रही है कि हरिचतरे वृद्धा की वंचना करके श्याम सुंदर से कैसे मिला जाए इसकी कोई उपाय सोचो कैसे श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं अपन कैसे मिल सकती हैं कोई कह रही है हरी अरे मैं क्या करूं क्या करूं सिंह द्वार पर श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए जा रहे हैं मेरे हृदय में अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न हो रही है हाय मेरी तो इतनी पैरों में सामर्थ्य नहीं रही है कि अट्ताल का पर चढ़ करके श्याम सुंदर का मैं दर्शन कर सकू अल कई अलम अत संस्कृतई मेरोत माम ना कोई सखी कह रही है अरे तू ये मेरी बहनी गूंथने में क्या लग रही है एक बेनी गूंथी है एक ही सही कहीं ऐसा नहीं हो कि श्याम सुंदर निकल जाए और मैं श्याम सुंदर का दर्शन करने से वंचित रह जाऊं अतः आधी बनी गुथी है आधी बैनी नहीं गुथी है फिर भी ये कृष्ण दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर के कोई गोपी उस समय अट्टालका पर चढ़कर के विराजमान हो रही हैं और श्री राधा रानी भी आप नंद भवन की जो अट्टालिका हैं उस नंद भवन की अट्टालिका के ऊपर चढ़कर के आप श्री श्यामचंद्र की वन गमन की शोभा का दर्शन करना चाह रही हैं कोई कह रही है बोले अरे गुरुजन यदि डांटते हैं तो डांट दाथ दे डांटने दे मैं तो कृष्ण दर्शन के बिना नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी ऐसा हट दिखाती हुई ये बाहर आ रही है अब श्री कृष्ण उस समय पढ़ा रहे समंद्र घोषा भित श्रृंग घोषई संतोषेन घोषम अपास्त दोषम श्री कृष्ण अमंगल का नाश करने वाले मंद्र घोष नामक जो सिंघा है वो सिंघाबाजे को आप बजा रहे हैं जिस सिंघाबाजे में ऊपर हीरा की एक पंक्ति है गंडा है उसके नीचे फिर कोई लाल गंडा है फिर उसके बाद में पुनः हीरा का एक गंडा है जिसके मुख में फूंक देने का जो भाग है वो सोने से मढ़ा हुआ है सुंदर मोती की जहां फुलना उस मंद्रघोष नामक जो सिंगी बाजा है उस सिंगी बाजा में बीच में लटक रहे हैं ऐसे सिंगी बाजे को लेकर के श्री श्याम आप बजाते हुए चले जा रहे हैं गोपेंद्रेन पुरैब दास तने गावो बिष्काशिता श्री कृष्ण ने जैसे ही सिंगी बाजा बजाया वैसे ही जितनी भी गैया हैं हम्बा हम्बा ध्वनि कर रही हैं और उस समय श्री नंद महाराज ने दास पुत्रों को आदेश दिया कि गायों के बारा जो हैं उनके द्वार को खोल दिया जाए विशाल चौड़ा जो दरवाजा उसकी अर्गला को जैसी खोला वैसे ही सारी गायें दौड़ दौड़ करके बाहर निकली हैं और सब शाम सुंदर को घेर करके खड़ी हो गई हैं बछड़ों के बाड़ा अलग हैं गायों के खिड़क हैं वो अलग हैं तो बछड़ाओं को अलग खिड़क में रख कर के गायों के खिरक जिस समय खोले गए उस समय गाय ऊँचे करके हम्बा ध्वनि करती हुई श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा देख रही हैं और सब जा कर के कुछ दूर पर गांव की सीमा पर जो रामन है उस रामन में सब खड़ी हो गई हैं बीच में श्री श्याम सुंदर आकर के खड़े हुए हैं और सारी गाय उस समय श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके दूध की धारा जिनके स्तनों से टपक रही है ऐसी सुंदर शोभा हो रही है श्री कृष्ण जैसे ही आप गायों की ओर चले और कहीं खड़े हुए हैं गायों के पास में इतने में ही सारे छोटे छोटे बालक भी दौड़ रहे हैं दौड़ करके कृष्ण को छू रहे हैं और कह रहे हैं कन्हैया दादा मैंने पहले छूए ना तो वो कहे ना तेने ना है, मैंने छिया हो है। ऐसे अहम अहमिका में ये जितने भी सखागण हैं छोटे छोटे बालक वे कृष्ण को छू रहे हैं तो साहम पूर्वक माँ सुधावित बताम कृष्ण से पश्चात पोरा ये अहम अहमिका में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं वे दौड़ करके आ रहे हैं कृष्ण को उसमें छू रहे हैं और सब कह रहे हैं मैंने छुआ वो, वो कहे मैंने पहले छियो कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि दादा तू ही बता दे कौन ने तुम तो पहले छियो श्री कृष्ण सबका मन रखने के लिए, के लिए कह रहे हैं बोल भैया मैं तो मेरा ध्यान तो गई में लगो भी हो मुश है ना मुकुत तो ऐसा लगो तुम सबन नहीं छियो है सबका मन रखते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं आम पूर्वम अहम पूर्वम इत रे बे जितने भी सखागण हैं कृष्ण को स्पर्श करते हुए अपूर्व आनंदित हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर अब गैयाओं की गिनती करके गैयाओं को देख करके मुक्ते नंदन चंदन इंद्र तिल के कर्तूर कस्तूरी के जिस जिस गैया का नाम ले बोई बोई गैया हुई हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई श्री श्याम सुंदर को छूती हुई आए श्री श्याम सुंदर उस समय गैयाओं को आगे करके हीरो हाथते हुए जो चल रहे हैं गैया चल रही हैं आगे मुड़ मुड़ करके देख रही हैं पीछे की ओर कि हमारा वो ग्वार हमारे संग में आ रहा है कि नहीं सबको विश्वास है कि कृष्ण हमारा त्याग करके नहीं जाएंगे इसलिए गैया आगे भी जाएं और फिर कहीं मुड़ करके अपनी ग्रीवा झुका करके ये सिंहावलोकनंद न्याय से श्री कृष्ण को देखती जाएं जैसे शेर आगे जाता है और मुड़ करके भी कभी पीछे देखता है ऐसे सिंह अवलोकन न्याय से ये पीछे मुड़मुड़ करके गाय देखती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त करके सब अपूर्व से आनंदित हो रही हैं। श्री वृंदावन की भूमि वो जहां गायों के खुर से घायल हो रही है श्री कृष्ण जब अपने चरणों का स्पर्श करें वृंदावन की भूमि जैसे उसके ऊपर ही उस घाव के ऊपर ही जैसे मलहम का कोई लेप हो रहा है तो गायों के द्वारा भूमि को कहीं उपमर्दित करना परंतु श्री कृष्ण जो पीछे आ रहे हैं उससे अपूर् रूप से आनंदित हो रहे हैं श्री यशोदा जी एकदम व्याकुल हो रही हैं श्री यशोदा का अंचल बात्सल्य के कारण भीग रहा है ऐसे श्री उपनंद इत्यादि की जो पत्नी हैं श्री पिबरी जी इत्यादि वे सब अत्यंत अत्यंत से युक्त स्ने के विराजमान श्री अतुल्या पिबरी इत्यादि सब श्री कृष्ण की जो ताई चाची जी हैं वे सब की सब अपूर्व से इत्यादि कुर्व आनंदित होती हुई विराजमान है श्री श्यामचुंदर को निकलते हुए जब देखा इतने में ही श्री मंगला शामा, भद्रा पाली चंद्रावली ये यूथेश्वरी भी श्री श्यामचुंदर का दर्शन करने के लिए उस समय आई हैं। तो मंगला श्यामला भद्रा पाली चंद्रावली मुखा स्वस्य यूथा युथनाथा, नाथा सर्वतम अन्वयु श्री सुंदर के पीछे कहीं अनुसरण करती हुई अभिसार करती हुई ये पधारी है ये अभिसार का होकर के प्रसिद्धि होकर के विराजमान है श्री श्यामचंदर अंधेक पत्रो भिक्ष बाबा से कह रहे हैं बाबा आप लौट जाओ लौट जाओ पंत बाबा लौट नहीं रहे हैं बोले और थोड़ी सी दूर चलूं और थोड़ी सी दूर चलूं बाबा संग संग, संग स्नेह के कारण लगे हुए चले आ रहे हैं तो अन व्यू भिक्षो सब ब्रज ब्रजसीमनी बल तक स्तं, स्तंभे गोप कदम बक श्री कृष्ण ने जब माता पिता को संग में आते हुए देखा तो आप आगे चलते चलते रुक जाए और स्तब्ध होकर के माता पिता की ओर देख रहे हैं कभी श्री प्रिया जी उनकी तृदवी के सामने जब खड़े हों तो प्रिया की शोभा कभी दर्शन करें। समीक्ष राधा बंदार विंदे श्री नेत्र नृत्यामंद खब्जीटो श्री राधिका का दर्शन करके श्री कृष्ण के नयन खंजरिक नृत्य करते हुए ही खंजन पक्षी के समान वही चंचल होकर के विराजमान हो रहे हैं श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बेटा सुकुमार कुमार चार्यन सुर बनाये या से चेत कि बेटा गैया चरावे के तय जा रहे हो हाय विधाता ने हम गोप जाति के लिए बड़ी कठिन विधि स्थापित की कि हमारा धन भी बाहर रहे और धनी भी बाहर रहे ये गोप गोप जाति की एक बड़ी विडम्बना है और सबका घर धन घर में रहता है परंतु तो हमारा गोप धन भी गोधन भी वन में और हमारा धनी भी वन में ये गोप जाति की अद्भुत विधाता ने ये अन्याय हम गोप जाति के लिए अपूर्व से किया है श्री यशोदा कह रही हैं कि बेटा बन में जा रहे हो तो अनुयाम न किंचे स्टे हम भी तुम्हारे संग में जाएंगे हम तुम्हारा त्याग नहीं कर सकती हैं आप कह रहे हैं मैया बाबरी भैया का हम तो जाना बन में हैं जाएंगे तू कहां, कहां जाएगी श्री यशोदा कह रही हैं कि हे पुत्र नीति का पालन करते हुए हमको तू छोड़कर के जा रहा है हाय हम तेरे दर्शन के बिना कैसे रहेंगी कैसे रहेंगी तीन प्रहार बिताना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा ऐसे तो मृगनाव्य सरोक्षताक्वते नवनीत प्रतिमेव हाथन कन सूर्य प्रतीक्षा वर्धिष्णु तमाम विशोल बना बेटा तेरा सुंदर ये चंदन से चर्चित जो श्रेयंग उसका दर्शन करके हम व्याकुल हो रही हैं कहाँ तेरा कोमल ये श्रियंग? और कहाँ धूप तेज पड़ती होगी कहीं कुंभला नहीं जाए आप कह रहे हैं भैया क्यों चिंता करें? हमको तो परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है मैया कह रही हैं हा ब्रज में का गोपन को टोटो है का कि कन्हैया जाएगा तभी को पालन गैया पहले भी तो हो तो। अरे ये ब्रजराज को नंदबाब को ब्रजराज को क्या हो गया ये मेरे बेटा को रोक नहीं रहे हैं ऐसे कठिन कार्य में गोरक्षण के कार्य में इनने लगा दिया है हाँ हाँ हाँ हम कैसे जीवन धारण करेंगे जीव जीवन धारण करेंगे उस समय श्री श्याम कह रहे हैं कि मैया न कालन हेतु तो का श्रम समी श्य समिष्णुताम घटना दिशी यद गवाम नवाम मुरली अघाम बोल भैया गैयान को संभाले में हमको नेक भी कष्ट नाए हो ये जितने भी गोप गोपगण हैं ये सब बड़े कुशल हैं बोल बेटा गैया कहूं इधर छटक गई उधर छटक गई तुमको डोल डोलना पड़ेगा बोले भैया चिंता मत कर मेरे पास में ये बंशी है ना या बंशी सो एक टेल मारूं सब जी अपने आप इकट्ठी है जाए मु कहू जाए की जरूरत ना है आता मेरे श्रम की तू चिंता मत कर चिंता मत कर और सबने सखा भी कह में बोल भैया तेरी बंशी की बल्हारी है तेरी बल्हारी है गैया छटक जाए गैया ढूंढते ढूंढते हमारे पांव तो थंबा है जा परंतु तू गोवर्धन शिखर के ऊपर चढ़ के अपने हाथ में बंशी लेके आधर पर धर के एक फूक मागे मारे, मारे और सब जी गैया खिंची भई आ में सो भैया हमारे तो पाम थंबा हैगे और तुमको तो बिल्कुल परिश्रम हो ही ना एक फूक मारते ही गैया अपने आप तेरे पास में खिंची भई चलिया तो आप कह रहे हो वो मैया न कालन हेतु तो का श्रम गैयाओं को चलाने का श्रम मुझे बिल्कुल नहीं है सममिष्यति अपिष्णुताम मैया गैयाए इन सबको बुलाने के लिए जितने भी गोपगण हैं बेबी हैं और सबरे सखागण भी मेरे पास में विराजमान हैं क्योंकि मुरली में वो विशालदाम मैंने मुरली को धारण कर रखा है जो सब गायों को और सखाओं को बुलाने में इकट्ठा करने में परम चतुर होकर के विराजमान हैं सोवाच शस में गोपांधक पालने गालया बस को नंद बाबा आए कन्हैया को छाती से लगा करके कह रहे हैं बेटा अपने यहां पे गोपन की कोई टोटो थोड़ी पड़ो है गोपन की कोई कमी थोड़ी है परंतु तैने तो, क्यों इतनी जिद्द ले रखी है कि नहीं बाबा मैं गैया चराय के तय जाऊंगा मैं गैया चराय जाऊंगा बेटा आये रख जा इन गोपन को चरान दे गैया तू तो चल मेरे संग ऐसा कहकर नंद बाबा यदि कृष्ण को लौटाना चाहें, तो आप कह, आप कह रहे हैं नंद बाबा कह रहे हैं कि बालों से मृदला सत्र विमुक्त छत्र पादुका, बोल बेटा तू बालक है छत्र पादुका इनको लेके चल नहीं रो आप कह रहे हैं बाबा मैं छत्ता लगा के चलूंगा गैया कोई छत्ता लगा के राखी जाएगा का। एक काम ऐसो कर इन गैयान के ऊपर भी एक छत्ता बांध दे और इन गैयान को भी पादुका पहनाए दे खड़ाऊ इनको भी पहनाए दे अरे दिनम भ्रमश कांत अरे जीव ताम पित्रो कथम श्री कह रहे हैं यशोदा जी कह रही हैं कि हा बेटा तू बंद में विचरण करे हम कैसे जीवित रहेंगे आप कह रहे हैं बाबा हम अपने गोपालन धर्म को स्वयं पालन नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा हमें तो अपने धर्म को पालन करना ही चाहिए ऐसे कह के श्री बाबा को धैर्य जो है वो प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण के इन धर्मपरायण वचन को सुन के श्री नंद बाबा को बड़ा भारी मन में आनंद हो रहा है कि बेटा कितना समझदार है नारायण की कृपा तो ऐसा समझदार बेटा मिलो जो ये कह रहे हो ना हम तो अपने धर्म को पालन करेंगे बाबा के मन में संतोष भी है और विरह का दुख भी है दोनों एक संग विराजमान हो रहा है श्री यशोदा जी उस समय कह रहे हैं सुभद्र मंडली भद्र बत्सो बलभद्र को समर्पितो यम युषमासु बालो ते चला तो कन्हैया बड़ो चंचल है बलदाऊ बेटा मैं कन्हैया को तेरे हाथ में सौंप रही हूं सुभद्र तुम कन्हैया के दाहिने रहोगे बलभद्र तुम आगे रहोगे मंडली भद्र तुम कन्हैया के बायें रहोगे और कन्हैया को घेर के बिल्कुल सुरक्षित जेड सिक्योरिटी प्रदान करते भाई जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान करते भाई कन्हिया को सदा चलोगे उनको छोड़ोगे नहीं बेटा हो अच्छी तरह तो सुभद्र मणिभद्र वत्स्यो बलभद्र को समर्पित हो यम युष्मासु मैंने अपने बालक को तुमको ही सौंपो भो ये परम सुखमार हो के विराजमान है कन्हिया को नियंत्रण में रखियो ड के रखियो बलभद्र तू बड़ो भैया है कन्हया को चंचलता मत करण दीजो श्री बलदाऊ जी कह रहे बोल बोले बाबरी भैया का अपने घर के काम को हम ही ना करेंगे तो और कौन करेगा हमको तो बड़ी लाज आवे हमारे बाबा इतने बूढ़े है गए बड़े है गए और बाबा गैया चराये में जाए हाये हाय, हाय हमारे ऊपर धूल पड़ी हम अब समर्थ बालक है गए हैं अब हम बाबा को हैरान ना करेंगे अब सब जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेंगे ऐसे कह रहे हैं बाबा की छाती फूल जाए नारायण की है, चलो आज बालक इतने समर्थित तो भय जो ये कह रहे हैं ना हम अपने घर के कामकाज को संभालेंगे बाबा को बड़ा संतोष हो अंगे स्वतः करण माता श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण उनके अंगों का मार्जन किया है श्री नंद बाबा यशोदा जी श्री रोहिणी मैया अबा केलाम्बा जितनी भी कन्हैया की धाए हैं वे सब श्री कृष्ण का लालन पालन कर रही हैं बलदाऊ जी का लालन पालन कर रही हैं सब उस समय गैया चराने के लिए भेज रहे हैं श्री कृष्ण सौगंध दवा करके नंद बाबा से कहते हैं बोले बाब, बाबा आप लौट जाओ बाबा नहीं लौटे कन्हैया बहाना बनाए बोले बाबा मेरी खेलवे की छड़ी टूट गई है बापू बना दीजो बाबा बोले हाँ बेटा हाँ बाबा तुरंत लौट जाएं बढ़ई को बुलाए और अपने सामने आसन डाल करके बैठ जाएं कुर्सी डाल करके और बढ़ई से बना में बनवा में कन्हैया की गेंद खेलने की जो छड़ी है उसको अच्छी तरह से बना यशोदा जी से कही बोले यशोदा मैया मो भूख लगेगी तो यशोदी हाँ बेटा भूख तो लगेगी बोले मेरे सुंदर को सामग्री सिद्ध करके भिजवाइयो आज कन्हैया की मांग के अनुसार कन्हैया की फरमाइश के अनुसार कन्हैया की मांग के अनुसार यशोदा जी कन्हैया को छोड़ करके फिर लौट जाए और लौट करके कंधिया के लिए सुंदर सुंदर जो सामग्री अभी छात में भिजवाएंगे उसकी रचना करते हुए विराजमान हो श्री प्रिया उनसे कनखियों से ही आपने अनुमति मांगी है और श्री प्रिया कातर मैनों से अनुमोदन कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले प्रिय मैं गोचारण के लिए पधार रहा हूं आप भी जल्दी से सूर्य पूजन का बहाना बना करके जल्दी से पधारो ऐसे प्रिया को संकेत प्रदान किया है त्रियग्रीवम पुनः प्रेक्ष सभ्रज स्नेबा यशोदा जी सब मुड़ मुड़ करके देखते जाए कन्हिया कहाँ गयो कितनी दूर गयो कितनी दूर गयो और आप कह रहे हैं बाबा चिंता मत कर हम खूब आनंद में नंदबाप यशोदा जी दोनों लौटे आपने कह करके कि मेरे लिए रसाला तैयार करके भिजवाना बाबा से कह रहे हैं कि मेरी गैर उछालने वाला जो मेरी गै छड़ी का जो भाग है वो टूट गया है आप मजबूत सी मेरे लिए छड़ी बनवा देना ऐसे बाबा दोनों को विदा किया है यशुरा जी से कह रहे हैं कि ताटी शादी शिखरा कंदुक क्षेपणी में मेरी कंदुक क्षेपणी गैर चलाने की जो हॉकी है मेरी छड़ी वो टूट गई है उसको बना देना गत्वा घोषम झट सुंदरा पंच साकारिया रोज की टूटती रहें बाबा एक काम करियो पांच छ बनवा दीजो बाबा कहे रहे हां बेटा पूरी खट्टी बनवा दर्जन भर पान तेरी खूब तोड़ो गैद गैद खेलने में तो ये छड़ी टूटती रहे तो बाबा स्वयं बैठ के अपने सामने वो बढ़ई जो है उससे सुंदर सुंदर जो गैद की खेपड़ी है उन गैद खेपड़ी को बन बनवाते हुए विराजमान हो रहे हैं यशोदा जी से कह रहे हैं कि व्यावर त्वरित में, में प्रापणिया रसाला मैया मेरे ताई सुंदर रसाला बनाए के भिजवाइयों पना दही को आम आम डाल के और श्री यशोदा जी कन्हैया के पना बनाने के चक्कर में के आग्रह में आप लौट करके आती यशोदा जी से कह रहे हैं बाबा मैं ये पूछ लो कितने तेने भोजन किए कि नहीं ये भोजन नहीं किए तो मैं भी भोजन ना करूंगा भोजन ना करूंगा यशोदा जी कह रहे हैं बेटा हम घर पे जाकर के भोजन कर ही लेंगे तो सौ तम कृत भोजन उचे श्रोत श्यामी जब मैं ये सुन लूंगो कि बाबा ने मैया ने भोजन कर लिए हैं तो मैं भोजन करूंगा बाबा एकदम आनंदित हो जाए बोल नहीं नहीं बेटा आनंद पूर्व भोजन कर लीजिए तेरे ताई अभी छाक भिजवा ऐसे पढ़ा रहे श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर का को बन जाते हुए देखकर अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं श्री उनका मन बुद्धि आज मछली की तरह से तड़फड़ा रहा है इधर श्री श्याम सुंदर जब वन में पधारे राधा रानी वे जावट लौटी उनकी जावट लौटने की यशोदा जी ने श्री राधिका को अपने हृदय से लगाया है श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए श्री राधिका के टीकी करके सुंदर वस्त्र आभूषण नए नए गहना नृत्य बनवा और श्री अपने हाथ से श्री राधिका को सजा करके श्री यशोदा भेज रही हैं श्री राधा रानी भी यशोदा मैया को प्रणाम करके पायन लग के और आप श्री राधिका उस समय लौट करके अपने भवन जावट जो है वो जावट में आई हैं जटला कंडा थापती जाए ऊपरा और सोचती जाए कि हाय अभी तक आई न आए क्यों नहीं आई बहू लौट के ना आई राधिका लौट के ना आई राधिका लौट के ना आई चिंता हो रही है श्री राधिका को आते हुए देखे उस समय बलियाँ ले बल बल जब बले हारी जाऊँ आओ बेटा बड़ी देर कर दीनी, बड़ी देर कर देनी विश्राम करो थक गई होगी श्री कुंदलता जी उस समय जटला जी से कह रही हैं कि आर्य दंडोत है जैसे राधिका को ले गई बैसी की बैसी तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूं लौटाए के कह रही है बेटा बहुत अच्छा किया तेने तू पतिव्रता में मुकुटमणी है तेरे ऊपर भी विश्वास है या मैंने तो कोई राधिका को सौ कोई दूसरे ना सौंपी और उस समय श्री कुंदलता जी उनको आशीर्वाद प्रदान करती हुई ये विराजमान हो रही हैं श्री कुंदलता जी कह रही हैं कि नमाम्यार थे स्नुषेयम ते कल्याणी नियताम पोरा के आगे दादी दंडो ये तुम्हारी लाली को तुम्हारी बहू को मैं वापस तुमको सौंप के जा रही हूं छाया प्य छाया दृष्टिम इतनी के ले गई कि कृष्ण की दृष्टि भी राधिका के ऊपर नहीं पढ़ने सब झूठा इकट्ठे बोले श्री राधिका की दृष्टि भी तुम्हारी बधु के ऊपर मैंने पढ़न नहीं देनी है तो छाया पश्च्य पे न कृष्ण से दृष्टि गोचर ताम गता श्री राधिका की छाया भी कृष्ण ने नहीं देखी होगी ऐसे ले गई हूं ऐसे सब झूठ बोल रही हैं इधर ये बत्से कुशलम भवत्या तील तो निर्माण छन आमी श्री जटला राधिका से कह रही हैं कि हे बत्से तेरी बलिहारी जाऊं तेरी बलिहारी जाऊंग बेटा तेरे शील तेरा जो सच्चरित्रता है वाकी महिमा को कौन गायन करे मै स्नग्स मैं सष्णुषाया तुमको खूब खूब आशीर्वाद दे रही हूं खूब दूध हाओ पूतन फलो ऐसे खूब आशीर्वाद देती भाई विराजमान हो रही हैं श्री जटिला कहती जा रही हैं कि धर्मार्थ दश्य दश्च इति सत्यम सताम बचा यतोसिया पालता धर्मार्थ भूया अनर्थोप साधता कि धर्मार्थ काम इनकी प्राप्ति जीव को लक्ष्य है मेरी बधू के धन्य धर्म को पालन कियो तो धर्म के द्वारा धन की प्राप्ति अर्थ की प्राप्ति अवश्य होगी धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें धर्म और अर्थ ये दो हैं साधन रूप काम और मोक्ष ये हैं फल रूप धर्म के द्वारा कभी अर्थ कभी अर्थ के द्वारा धर्म कभी धर्म अर्थ इन दोनों के द्वारा काम फल की प्राप्ति हो धर्म अर्थ हैं साधन रूप परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण हैं परंतु कुल मिला के दोनों ही साधन हैं इनके द्वारा कभी काम की प्राप्ति हो परंतु तो काम की प्राप्ति न हो करके मोक्ष की प्राप्ति जगत की रीति ये है कि सब काम चाहें धर्म अर्थ के द्वारा काम ही काम चाहें मोक्ष को कौन चाहे वो तो लोकवत लीला में ये कहनी है धर्म के द्वारा अर्थ अर्थ के द्वारा धर्म इनके द्वारा चलो हमारी बहू हमारे बेटा उनके सम्पूर्ण काम नाम खूब तृप्ति हो खूब पुष्टि होए तो धर्म अर्थ इनके द्वारा काम ये साधित हो के विराजमान हो एकदम लोकवत लीला बिल्कुल व्यावहारिक लीला व्यवहार में ऐसे मोक्ष की कोई बात नहीं करे जो भी बात करें धर्म अर्थ काम जितना भी धार्मिक की हो जाए आपको फल हमको ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये प्रार्थना कर रही श्री राधकासु कह रही है कि हे राधे थोड़ी देर विश्राम करके जल्दी से सूर्य पूजन करने के लिए तुम तैयारी करो शिकुंद जी से कह रही हैं राधिका से कह रही हैं कि बधू राधिका बधू बेटा कुंद कुंदलता तुम जल्दी से अब सूर्य पूजा की तैयारी करो देखो तामे की सुंदर रखी भैया लुटिया अर्घ देविकता चाहिएगी सूर्य पूजन में लाल रंग की कपला गाय को दूध मैंने निकास के अलग रखो सूर्य पूजन में काम आए सूर्य पूजन में लाल रंग की कपला गाय वा दूध की विशेषता है दही दूध घी के पकाए भय जितने भी द्रव्य गुड़ लाल रंग के फूल जवा के कुंकुम लाल चंदन लाल कमल की माला गार्गी इत्यादि ने जो भी आदेश दियो वाह के अनुसार सब जल्दी से तैयारी करके सब सामान रखो है बाकू इकट्ठी करके सूर्य पूजन करने के लिए बेटी राधिका को ले जाओ ऐसे कुंदलता जी से जिसे में श्री जटला जी कह रही हैं ललता से कह रही हैं बोली बेटी ललता तू बड़ी साध्वी है चतुर है सूर्य पूजन करने के तह जाओ बेटा ब्रिज में कहीं कोई डर नहीं है परंतु वो नंद को लाला बड़ो चंचल है बस मेरी बेटी की रक्षा करियो बेटा हो हां, कन्हे राधिका को अकेली मत छोड़ियो क्योंकि जा दिशा में कृष्ण विराजमान हैं, विराजमान है बात दिशा की ओर तो बेटा जईयो मत दूर से बात दिशा को दंडोत कर दीजो हां नंद नंदन नं की दिशा में दिशा की ओर कभी मत जइयो ची साध्वी ललते ललते तू बड़ी जबरदस्त है चंदासी प्रचंड है तेरे सामने कोई को भी बस नहीं चले सो बेटा तेरे ऊपर विश्वास करके मैं राधिका को तो सौंप रही तो सखी सखी अपनी को कभी भी अकेले मत छोड़ियो पियसिया किल नंद गो और जा दिशा में कन्हैया की गंध भी आ रही हो वह नंद के ढोटा की नंद सूरू की बा दिशा को भी दंडोत कर दीजो बाखेंगे भी, भी, भी नहीं हम तो वाह और देखेंगी भी नहीं ऐसे कह रही है कह रही है कुंदलता देख दोपहर बढ़ रही है गोबर को ढेर लगो मु गोबर थापे के ताई जानो अब तुम तुम्हारे हाथ में राधिका को सौंपो मैं गोबर ऊपरा थाप्य के ताई जा रही हूं ऐसा कहकर के जटलाजी तो ऊपरा थापने के ताई, ऊपरा थापने के लिए जटलाजी चली है श्री कुंदलता अत्यंत पसंद होकर के कुंदलता ललता ये श्री राधिका से कह रही हैं बोले अरी सखी आनंद पूर्वक निश्चिंत होकर के अब शाम सुंदर से मिलने के लिए तुम श्रृंगार धारण करके पधार जैसे पल के नेत्र की रक्षा करती हैं ऐसे ही तेरे प्रेम की रक्षा करने के लिए ये कुंदलता और ललता हम दोनों सखी यहां उपस्थित हैं चिंता मत कर चिंता मत कर ऐसा कह रही है ऐसे ये चली इतने में ही क्या देखती हैं कि सामने से नर्मदा नाम करके एक मालिनी वो चली आ रही है तो नर्मदा मालिनी उस समय श्री राधा रानी के पास में आई श्री वृंदा जी ने नर्मदा को भेजा है सुंदर्मदा सुंदर वृंदावन के पुष्प उनको लेकर के आई हैं जिसमें दो सुंदर कर्ण फूल जो हैं बड़े चम्पे के वे न्यारे सुशोभित हैं श्री राधा रानी ने नवमाल का जाती चमेली लवंग कमल कनेर सब ने पुष्प जो हैं उन पुष्पों को लेकर के आई और श्री राधा रानी को जिसमें दिए हैं श्री राधारानी ने उस समय उन पुष्पों से बड़ी सुंदर पचरंगी जो माला अपने हाथ से तैयार की है और पचरंगी माला बनाकर के और उस समय सुंदर अपने हाथ से श्याम सुंदर के लिए सुंदर बीड़ा उन बीड़ा की रचना की है पान की रचना की है जिसमें सुवासित जायफल कथा पान बीड़ी ये सब विराजमान है श्री ललताजी तुलसी मंजरी से कह रही हैं कि अरे तुलसी जा इस माला को लेकर के तुम शाम सुंदर को प्रदान करना ये बीड़ा जो है वो बीड़ा शाम सुंदर को प्रदान करना ये माला जो है वो माला और कर्ण फूल श्याम सुंदर को देना ऐसी तुलसी मंजिली जी को उस समय दिया तुलसी मंजिली जी इस को लेकर के वृंदा जी को देंगे वृंदा जी श्री ललता जी को देंगे और ललता जी श्याम सुंदर को श्री वृंदा जी उस समय श्री सुबल सुवल को देंगे और सुबल इस माला को श्याम सुंदर को धारण कराएंगे श्री वृंदा देवी ने उस समय पहले भेज दिए कुछ देर के बाद में श्री राधानी देख रही हैं कि एक बंद बंद सखी देवी श्री राधानी के पास में उस समय वृंदा की भेजी हुई आई है श्री राधिका पूछ रही हैं कि अरे सखी कहां से आई ये देवी राधानी के श्री चरणारिंद में वंदना कर रही है और वंदना करके ये कह रही है कि श्री श्याम सुंदर के पास से मैं आई हूं श्याम सुंदर की शोभा बोले प्यारे क्या कर रहे हैं उस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी का श्री राधा रानी के सामने वो वन देवी वर्णन करती हैं कि वेणुम बाम करेण दक्षिण करेण आंदोलन कंदुकम सेंदूरम च विदूरेन बदनतो रागम बसंता विधा उदगीत सुबला प्रिय सखई श्री मूर्ध निर्धन ने ना स्वादमस लसत गुणा क्षण श्री श्याम सुंदर इस समय वन में विराजमान हैं उन्होंने बाएं हाथ में कमल ले रखा है दाहिने हाथ में वंशी उसको ग्रहण कर रखे हैं एक सुंदर सिंदूर उसकी गेंद उछालते हुए बसंतराग मान लाल रंग की जो गेंद है उस लाल रंग की गेंद को उछालते हुए बसंत राग आलापते हुए सखाओं के सामने श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं कृष्ण की अपूर्व शोभा उसका वर्णन कर रही हैं श्री किशोरी जो उस शोभा का श्रवण करके अपूर्व से आनंदित हो रही हैं बोले श्री श्यामचंदर जितने भी सखागण हैं उन सब सखागणों के साथ में आनंद पूर्वक खेल रहे परस्पर एक दूसरे का आनंदन करते हुए जितने भी सखागण हैं एक दूसरे को धक्का देते हुए खेलते हुए कभी चित्र बनाते हुए कभी गुंजाहार इत्यादि के द्वारा भूषितम अपूषयन यद्यपि मैया ने श्री कृष्ण को खूब सजा करके भेजा पंत जब तक सखाएं, सखागण वृंदावन के पुष्पों से कन्हैया को सजाएं नहीं तब तक उनको ऐसा लगे कि आज तो हमारा श्रृंगार ही नहीं हुआ तो आभूषित तो होने पर भी कभी कांच की गोली कभी फूल कभी कोई गुंडी वृक्ष की उनके द्वारा कभी जो सुदर्शन के पत्ता हैं उनको तोड़ करके सूत्र रहित जो माला है सूत्र रहित माला कन्हैया को धारण कराते हुए विराजमान हो रहे हैं कुछ पत्ती ऐसी होती हैं जिनमें से लार निकलती है और उनकी माला तोड़ तोड़ करके बनाई जाए तो उनके द्वारा श्री कृष्ण को सजाते हुए विराजमान हो रहे हैं विशेष रूप से सुवल सखा की हम वंदना कर रही हैं वंदे भी कह रही हैं के तन रुचि विजित हिरण्यम हरिदयतम हरिणम हरिध्वसनम सुवलम कुय नयनम नयनानंदित बाधवम बंदे कि जिनकी सोने सरी की अंगकांति है सुवल की श्यामचंद्र के परम प्यारे हैं हरे रंग का की धोती जिन्होंने धारण कर रखी है हरे रंग के वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं कमल सनी के जिनके नेत्र हैं ऐसे नयन बांधवम बांधव बंदे जो नेत्र चला करके ही कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं उन सुवल की हम वंदना कर रहे हैं कृषि मानस भगवान बल संयुता वेणुम ब्र गोपी गोधनई समृतो विशत श्री श्याम सुंदर दे गैयाओं को चढ़ने के लिए गोवर्धन की कंदरा में गोर्धन की तरह में छोड़ दिया है और अब आप आनंद पूर्वक सब सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री बलराम जो हैं उनसे कह रहे हैं दादा आपने वृंदावन में प्रवेश किया ये वृंदावन के पुष्प वृंदावन के वृक्ष कैसे आपकी वंदना कर रहे हैं तत्वता वंदना की जा रही है कृष्ण की जैसे वृंदावन में प्रवेश किया उस समय जितने भी भौरा जितने भी वृक्ष में पुष्प करते हुए कृष्ण की वंदना कर रहे हैं अब कृष्ण हैं तो अभी नव किशोर नए बालक अपनी प्रशंसा पच नहीं रही है बड़ा बूढ़ा हो तो पच जाए परंतु वृंदावन के वृक्ष जब श्री श्यामचंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं तो श्यामचंद्र को पच नहीं रहा है कहीं भी ना रहा नहीं जाए अपने मुंह से यह प्रशंसा करें कि मेरी प्रशंसा कैसी हो रही है तो रसाभास उत्पन्न हो जाए लघुता हो जाए अपने मुंह से अपनी बड़ाई कैसे करें इसलिए जब पच नहीं रही है और पेट में घुमेड़ हो रही है ऐठा हो रहा है तो फिर रहा नहीं जाए तब बलदाऊ जी के माध्यम से अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रहे हैं तो तत्वता बलदाऊ जी की बलदाऊ जी की बड़ाई नहीं है स्वयं की बड़ाई है परंतु तो अपनी बड़ाई स्वयं को नहीं पच रही है इससे बलदाऊ जी के माध्यम से पांच श्लोक जो हैं चार श्लोक जो हैं उन चार श्लोकों में बलदाऊ जी की बड़ाई कर रहे हैं कि दादा अहो अमी देव बरा बरा अर्चेतम श्रीमद भागवत के श्लोक है कि ये वृक्षगण परम परम धन्य है जो अपने सारे अपराधों का मार्जन करते हुए आपकी पूजा करने के लिए आपके ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं कहना चाह है, रहे मेरे ऊपर बरसा रहे हैं पर अपनी बड़ाई स्वयं कैसे करें इसलिए बलदाऊ जी का नाम ले रहे हैं नृत्यंत अमी शिखन अमी शिखन ईड मुदा हिरण्य देखो ये मयूर कैसे नृत्य कर रहे हैं ये हरिणी गण कैसे नृत्य करती हुई विराजमान हैं ये कोयल आपकी प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रही हैं ऐसे बलदाऊ जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि गोपियों गोप्योन्तरेण भुज्यो प्रहाश्री यहा गोपिका गण भी आपको आप की अभिलाषा कर रही हैं और आपके आलिंगन को प्राप्त करके ये गोपी भी धन्य हो रही है जो खाया है वो डकार आई गई अपनी जो बात है वो कहीं बलदाव जी के माध्यम से श्री बलदाऊ जी से कह दी है एवं वृंदावन में कृष्ण प्रीत मना पशु इस प्रकाशित श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक वृंदावन में विचरण कर रहे हैं कभी मधुर स्वर जो हैं उनका गायन कर रहे हैं कोई चकोर बगुला बैठा हुआ है सखागण उस बगुला के सामने ये भी एक पाम ऊंचे करके बगुला की तरह से मुंह बना करके बगुला के सामने कभी बैठ जाए कभी कोई बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है उसकी पूछ नीचे लटक रही है कोई सखा पूछ पकड़ के खींचे बंदर घोर के सखा कह रहा है भैया वो भी पेड़ को उठा ले अपने पास में बैठा ले और उस समय बंदर हाथ डाल करके पकड़ करके सखा को अपने साथ में डाली के ऊपर बैठा ले कभी कोई सखा की लंबी परछाई पड़ रही है सखा अपनी परछाई को स्वयं लागना चाहे अब कहीं लागने में आए परछाई फिर आगे बढ़ जाए लागने में ही नहीं आ रही है ऐसे अपने प्रतिम्ब को लागते हुए विराजमान हों कभी गोवर्धन की ऊंची शिला है और उसमें दूर से जब हाथ ऊंचा कर रहा है तो लंबा हाथ दिखे बोले भैया देख मेरा हाथ कितने का लंबा है गया अपनी परछाई को देख करके विभिन्न चित्र परछाई में देख कर के परछाई के साथ में खेल रहे हैं कभी कोई सिंह व्याघ्र उनके नकल करते हुए दुपट्टा ओढ़ करके शेर शरी का गर्जन करते हुए और कभी ये कहते हुए ये शेर आयो शेर आयो और सारे सखा डर जाएं और अपना दुपट्टा हटाए बोल मैं तो हंस रहे हो सारे सखाओं को हंसाए कभी शपन तस्प्रति कभी अपनी जो गाली है उसके गाली के साथ में अपने आप को गाली देते हुए अपने प्रतिम्ब को गाली देते हुए हंस रहे हैं माने कोई कुआ शांत है उसमें झांक करके देखें अपना प्रतिम्ब पड़े कोई सखा पूछे कुआ वो कुआ भी बोले कुए बोलना बोलना ना आवे का? का बोले देख मोत्र ढंगते बोलियो हो नहीं बोले वो तो मैं तेरे माथो फोड़ दूंगा वो कुआ में भी आवाज आवे बोल मैं तेरे माथों फोड़ दूंगा ऐसे सपन तस्वीर प्रति अपने गूज उनके साथ में ही ये प्रतिस्वन उनके साथ में गाली गलौच करते हुए, गर, करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं आचे विविधा क्रीड़ा बाह्यवाहक लक्षणा कोई हारे गो वो, वो गोला बने गो जो जीते गो वो, वो सवार बने गो बाह्यवाहक ये लीला करते हुए विराजमान हैं और उवाह कृष्णो भगवान श्री रामानंद पराजिता है कभी श्री रामा को कंधे के ऊपर धारण कर रहे हैं कभी श्री बलदाऊ जी थक जाएं तो पाद संभाहनं चक्रु हो के चित्त महात्मा श्री कृष्ण बलदाऊ जी के चरणन को पलोटे कोई सखा अपनी गोदी में बलदाऊ जी को माथों रख के सो रहे हो सखा बलदाऊ जी के माथे को दबा रहे हो श्री कृष्ण चरणन को दबा रहे हैं और चरण दबाते भय अपनो रंग बलदाऊ जी को प्रदान करते ऐसे पाद संबह चक्र हो कोई कृष्ण के चरण दबाए कोई सखा बलदाऊ जी के चरण दबाए कभी बलदाऊ जी कृष्ण के चरण दबाए यहां साफ सेवा एक दूसरे की श्री कृष्ण सखा की सखा कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्याम सुंदर उस समय उठे उठकर के आप यमुना जी के तट पर आए हैं यमुना जी में विभिन्न विकार उनका दर्शन कर रहे हैं हरणीगण उस समय वृंदावन की शोभा कभी हरणियों की शोभा कभी भ्रमरों की शोभा इनका दर्शन कर रहे हैं और वृंदावन की शोभा का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी की स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है इधर श्री प्रिया भी राधारानी भी श्रीमद वृंदावन में जब आए तो शाम सुंदर की जो शोभा है वो शाम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रहे सारे सखा खेलते खेलते काम पहुंच गए हैं वहां आनंदपुर बैठे हैं सब प्रतीक्षा देख रहे हैं बोले बड़ी देर अवेर रह गई अभी तक छाक ना आई छाक ना आई इतने में दूर से छाक आते हुए देखे मधमंगल तो नाचन लगे कूदन लगे भैया आ गई आ गई छाक आ गई छाक आ गई भोजन की सामग्री आई गई ऐसे अत्यंत उल्लास प्रस्तुत कर रहे हैं मधमंगल उठ उठ करके झांक झाक करके देख रहे हैं तो ताम वीक्ष बभाषे किष्ठ पितरऊ सखस्ता जैसे ही श्री धनिष्ठा जी धनिष्ठा जी नंद भवन की दासी हैं प्रधान वे गोपों के कंधे के ऊपर काबर में बड़े बड़े गंगाल बड़े बड़े भगोनाएं उनको लेकर के आई हैं श्री श्याम के सामने लाकर के सखाओं के सामने जिसे मैं भगोना रखे हैं गंगाले रखी हैं श्री श्याम पूछ रहे हैं कि अरे धनिष्ठे मे धनिष्ठे पितरऊ सुखम स्थ बा मैया कुशल तो है ना बाबा ने भोजन किए के नहीं मैया ने भोजन किए के नहीं श्री धनिष्ठा जी ब्रज की कुशल का वर्णन कर रही हैं अपूर्ण से आनंदित हो रहे हैं ब्रज की कुशल का वर्णन कर रहे हैं राधाम संगत द्रोमारोहा उत्कंठिता लम्बनार्थनी तामपरा लम्बनमे ने लता हरे आज श्री श्याम सुंदर ने श्री राधिका संग रूपी वृक्ष के ऊपर राधिका संगी एक वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर आरोहण करने के लिए धनिष्ठा जी जो आई उन धनिष्ठा जी को ही एक डाली समझा जैसे कोई डाली पकड़ करके वृक्ष के ऊपर लड़े ऐसे ही श्री धनिष्ठा बड़ी सुंदर उपमा कितनी सुंदर उपमा कि श्री राधिका संग वो यदि वृक्ष है तो वृक्ष के ऊपर चढ़ने के लिए जैसे लटकती हुई डाली पकड़ करके कोई उसके ऊपर चढ़े और वृक्ष पर आरोहण करे ऐसे ही आज धनिष्ठा रूपी डाली को पकड़ करके श्री कृष्ण राधा संग रूपी वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होना चाहते हैं श्री धनिष्ठा जी की प्रशंसा कर रहे हैं जितनी भी गैया हैं उनको श्री श्यामचंद्र ने जल पिलाने के लिए भेजा मानसी गंगा की ओर गई आए आनंद पूर्वक मानसी गंगा में जल पान करके श्री गोवर्धन की तरहटी में जहां गोवर्धन की किंचित परछाई है उस परछाई में कहीं विराजमान हुई है श्री कृष्ण आनंद पूर्वक आप भोजन करते हुए विराजमान हैं भोजन लीला बड़ी सुंदर सखाओं के साथ में आनंदपूर्वक भोजन करके श्री सखागण सुंदर सुंदर जो अपनी पत्तल है उस पत्तल को थाली को सजा रहे हैं कोई सूखी छाल से कोई पत्थरों से चारों ओर सजा रहे हैं कोई सुंदर बेर उनसे सजाते हुए विराजमान हो हु रहे हैं सब अपनी अपनी रांगोरी सुंदर करते हुए उस समय विराजमान हो रहे हैं बिभ्रद बेणु जठर पटरी और श्रृंग बेत कक्षे श्री सुंदर की अपूर्व शोभा आप आपने बेणू को अपनी दाहिनी ओर कमर में खोस रखा है बाई ओर श्रृंग भी विराजमान है हाथ के ऊपर बेत की छड़ी वो अटकी हुई है दही भात का कौर हाथ में सना हुआ विराजमान है बामे पारो मिश्रण कवलम सुंदर कबल कौर हाथ में विराजमान है अंगुरिया के पौरुआ के ऊपर तत्फलाशु एक एक अचार साधान बिलसारू शाक सब मुरब्बा सब सजे हुए रखे हुए हैं आनंद पूर्वक आपने भोजन किया सखाओं के साथ में हंसते जा रहे हैं बटू जो है वो मधुमंगल न्यारे ऊधम कर रहे हैं भोजन करते हुए मधुमंगल हस्तमचा प्रगय पारना वृंदा धनिष्ठा सुबलई ससार सुमना स भोजन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर मधु का हाथ पकड़ करके बाएं हाथ से मधुमंगल का हाथ पकड़ करके वृंदा धनिष्ठा सुबल इनके साथ में श्री श्याम सुंदर कुसुम सरोवर पर पधारे अब कुसुम सरोवर पर पधारे हैं सुंदर कुसुम सरोवर उनकी अपूर्व शोभा जहां विराजमान हो रही हैं कि उस समय अथा बृंदा भवताम ये दुख तम सत्य में तत्मनोवचेतुम उस समय श्री बृंदा जी कह रही हैं कि तुमने जो कहा वो सत्य है श्री राधिका पुष्प चयन करने के लिए इस समय कुसुम सरोवर पर पधारी हुई हैं तो चलो कुसुम सरोवर पर आप पधारो ऐसा कहकर कुछ दूर चली श्री जनधनिष्ठा जी उस समय सब सामान लेकर के नंद भवन लौट गई हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय कुसुम सरोवर का जो रास्ता है उसे पकड़ रहे हैं इधर तुलसी जो सखी उनने कस्तूरी मंजरी जी को भेजा है और कस्तूरी जी उन श्री राधारानी को सूचना दी कि श्याम सुंदर आने वाले हैं श्री प्रिया के आनंद का ठिकाना नहीं है श्री तुलसी जी ने श्री जो कभी भी श्री राधिका का संग त्याग नहीं करती हैं विराजमान हो रही हैं तुलसी में सुंदर एक पत्र का जो संपुट है उस पत्ता की पुणिया में बधे हुए मधुमंगल के हाथ से सुंदर पांग बीड़ा उनको श्री सुवल के हाथ में समर्पित किया है श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक पांग उनको चबाया पान को चबाते हुए हंसते हुए आप आ रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं कि आजि तुलसी श्री राधिका प्रसन्न तो है ना तुलसी जी से पूछ रहे हैं तुलसी मंजरी जी से श्री रघुनाथ दास गुस्सा में उनसे जैसे पूछ रहे हैं कि तुम में आनंद पूर्वक श्री राधिका कब आएंगी उस समय श्री तुलसी मंजरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर श्री राधिका आने वाली ही हैं हे hey, ब्रजानंद दुख मत करो मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं पहले तो हंसी की बोले कोई राधिका बात का नहीं है यहाँ कोई नहीं आने वाली है फिर जब व्याकुल हो गए तो धैर्य देती हुई कह रही हैं कि हे माँ गा खेदम ब्रजानंदो याम निर्मछनम तबो आगता विद्य दयता परिहासक कर मया मैं।, मैं तो तुम्हारे साथ में ठिठोली कर रही थी श्री राधिका अभी आई रही होंगी ऐसे जिसमें आई हैं उस समय श्री राधिका की अपूर्व शोभा उसका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हैं श्री तुलसी मंजिली के साथ में श्याम सुंदर आगे तुलसी मंजिली मार्ग निर्देश करती हुई चल रही हैं और श्री तुलसी कह रही है कि श्री राधिका कंदर्प के सुखद कुंज वहां पर श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि श्री राधिका को कंदर्प राधिका वहां, वहां के सुखद कुंज श्री रा तुम आओ ऐसे श्री श्याम सुंदर ने सुंदर चर्चा की और अपनी जो गुंजा माला है वो गुंजा माला उतार करके तुलसी मंजिरी जी को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है श्री तुलसी मंजिरी जी श्याम चंद्र की उस प्रसादी माला को पहन करके मटकती हुई उस समय जा रही हैं है श्यामचंद्र की अपूर्व कृपा को प्राप्त करके उस समय ये सखी तो उधर चली राधिका को सूचना देने के लिए और इधर श्री चंद्रावली जी ने शैबिया जो सखी हैं उन शैबिया सखी को थाना लगा करके भेजा कि श्याम सुंदर कहां हैं कहाँ हैं तो शैबिया सखी थान लगाने के लिए आई पूछने के लिए जानकारी करने के लिए श्याम सुंदर कहां पहुंचे हैं और श्याम सुंदर से जब श्री शैबिया जी मिल रही हैं ये चंदावली जी की सखी हैं श्री तुलसी मंजरी वृंदा देवी ये सब शैबिया को जब आती हुई देख रही हैं ये श्यामचंद्र को ढूंढती हुई आई हैं रैकी करते हुए कि श्यामचंद्र कहाँ हैं जैसे पता लगाएं तो उनको बहका के ले जाएं उस समय श्री तुलसी मंजरी ने और श्री वृंदा जी ने श्री ललता उन ललता के कहने के साथ में इनको भ्रमित किया और भ्रमित करके इनसे कह रही हैं कि नहीं श्याम सुंदर यहाँ किसी दूसरे प्रसंग में कहीं गए हैं तो वहाँ आने नहीं दे रही हैं राधा में जैसे जैसे इनको पहुँचने नहीं दे रही हैं श्री सखीगण ऐसे जी को लौटा करके श्याम सुंदर के पास में आई हरे कृष्ण श्री राधा के पास में आई कुसुम सरोवर पर राधा रानी वहां व्याकुल हो रही हैं उस समय श्री तुलसी मंजिल को श्याम सुंदर ने जो गुंजा माला दी उस गुंजा माला को सौंघा करके अपूर्ण रूप से आनंदित कर रही हैं श्री राधिका को चैन प्रणाम कर रही हैं इधर श्री कृष्ण आप राधा कुंड पर आ गए श्री कुसुम स्वरोवर पर जो हैं उन कुसुम स्वरोव पर आए राधा कुंड की अपूर्व शोभा का दर्शन कर रही हैं दूर से ही गोवर्धन के द्वार से आए और वहाँ पर श्री राधा कुंड जो हैं, वो राधा कुंड की सुंदर जो शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर बीच में बड़ा सुंदर सेतु विराजमान है।, है वो पुष्प खिल रहे हैं ओर घाट हैं दक्षिण घाट पर दो चम्पे के वृक्ष हैं पूर्व घाट पर दो कदम्ब के वृक्ष हैं दक्षिण घाट पश्चिम घाट के ऊपर दो आम के वृक्ष हैं और उत्तर घाट के ऊपर दो बकुल के वृक्ष हैं और उनके ऊपर झूला पड़े हुए हैं जिस समय प्रियालाल झूलेंगे उस समय श्री राधा कुंड में प्रिया के चरणों की झाई पड़ेगी ये झूलन लीला ही ऐसी है जिसमें प्रियालाल के पग थली का दर्शन है अन्यथा या तो शैया भवन में जो हैं उनको चरण पग थली का दर्शन है या हिडोरा लीला ऐसी है जिसमें युगल सरकार के पग थली का दर्शन है अन्यथा पग थली का दर्शन नहीं है ऐसे श्री राधा कुंड शोभा का वर्णन किया सुंदर सोपान जहां पर विराजमान है जितने भी पुष्प हैं वे पुष्प शुक्र सारिका जहां पर अपूर्व से क्रिया कर रही हैं अब श्री राधा कुंड उन राधा कुंड के बीचों बीच में अनंग मंजरी आनंदाक्ष कुंज है अनंग मंजरी जी की कुंज है अनंग मंजरी जी प्रधान हैं जितनी भी मधुर लीला में जब भी प्रवेश होगा अनंग मंजरी जी की कृपा से ही प्रवेश होगा तो जहाँ पर कोई परंपरा प्राप्त नहीं है सिद्ध परंपरा प्राप्त नहीं है वहाँ पर भी श्री अनंग मंजरी जी इतनी कृपालु हैं कि उनका अनुगत्य ग्रहण करके नुकुंज लीला का ध्यान कोई भी कर सकता है सभी की गुरु परंपरा में अनंग मंजरी जी है जितनी भी सिद्ध परंपरा है उन सिद्ध परंपरा में सभी में श्री अनंग जी प्रधान हैं। अनंगमंजरी मंजरी राधा की छोटी बहन भी, है और में। भी है और है, हैं और उपसखियों उप ललता शाखा इत्यादि सखी हैं और आठ जो उपसखी हैं, उन उपसखियों में श्री अनंग जी एक विराजमान है तो राधा कुंड के मध्य में सुंदर डोंगा पड़ा हुआ है सेतु भी है और मध्य में जो जल महल है उस जल महल में बीच में श्री अनंग मंजरक्ष जो कुंज है वो विराजमान है उत्तर दिशा में पद्म कुंज ललतानंद कुंज जो है वो ललतांद कुंज विराजमान है फिर ईशान दिशा में मेघवर्ण की विशाखानंद कुंज है फिर पूर्व दिशा में चित्र भी चित्र वर्णन की श्री चित्रानंद कुंज है अग्निकोण में पूर्ण चंद्रमा के आकार की इंदु इंद्रेखानंद कुंज विराजमान है दक्षिण में श्री नंद कुंज है जो सोने के कलर कर, रंग की है फिर नैत्य में श्याम वर्ण की श्री रंगदेवी जी की कुंज है लाल वर्ण की पश्चिम दिशा में तुंग विद्यानंद कुंज है और हरे वर्ण की जो वायव्य कोण है उसमें श्री सुदेवी जी की कुंज है इस प्रकार बहुत विस्तार पूर्वक श्री अष्टकुंज जो हैं वो नव कुंज उन नौ कुंजों का यहाँ वर्णन किया गया उस नौ कुंज का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से आनंदित होते हुए विराजमान हैं तो ये इन कुंजों में श्री श्याम सुंदर सारी सखियों ने अपनी अपनी कुंज को अपूर्व रूप से सजाया है जैसे बीच में कमल का कोश इसी प्रकार बीच में कमल कोष के रूप में श्री राधा और राधा के आठों दिशाओं में अष्ट जो सखियों की कुंज हैं उनमें पधारे अब श्री श्याम श्यामचंदर आप पहुंचे हैं श्री कुसुम सरोवर पर वहां श्री प्रिया जी पुष्प चयन कर रही हैं और श्री श्याम से उस समय सखी से चर्चा कर रही हैं बोले अरी सखी कहीं इस समय श्याम आकर के हमको हमारे मार्ग को रोकें तो कैसी होगी सुना है कि श्याम इधर आ रहे हैं और वे राधा कुंड पर पहुंच गए हैं तो अरी सखी हम अब राधा कुंड पे नहीं चले जब कुसुम सरोवर तक आ गई जैसे डेढ़ मील कुसुम सरोवर से राधा कुंड जाना ऐसे लौट करके चलती हैं मानसी गंगा में स्नान कर लेंगे क्यों राधा कुंड में जाएं? वहां वो चंचल श्रोमणी बैठे होंगे हम तो चलती हैं उल्टी उल्टी चलती हैं हम श्री मानसी गंगा में स्नान कर लेंगे राधा को ने सुना है कि वहां बुरजी के ऊपर वो चंचल श्रोमणी बैठे हैं श्री ललता जी कह रही हैं बोले अरी सखी डरने की क्या आवश्यकता है मैं हूं ना तेरे साथ में मेरे सामने श्यामचंद्र की क्या सामर्थ्य कि भे हमको कभी रोक सकें ऐसे यदि हमने अपने घर में जाना अपनी कुंज में जाना यदि मन बंद कर दिया तब तो फिर कर लिया तुमने वृंदावन के ऊपर राज्य अपने शासन को तो संभालना चाहिए अपने राज्य को तो संभालना चाहिए हम क्यों जाए श्याम सुंदर को वहां से हटना पड़ेगा राधा हमारा स्थान है श्याम सुंदर यदि वहां पर बैठे हैं तो उनको हम वहां पर नहीं बैठने देंगे ऐसा जाल बूझ करके श्री किशोरी जो आप श्री ललता जी श्री कुसुम सरोवर पर ले जाती हैं और कुसुम सरोवर पर विराजमान होकर के वहाँ पर ये सब लीला जो है उस लीला का आ, श्री पुष्प चयन जो है वो पुष्प चयन करती हैं अब मध्यान्ध लीला में यहाँ तक कुसुम समय समय सरोवर पर श्री श्यामचंदन भी आ गए और श्री किशोरी जी भी आ गई और श्री किशोर जी पुष्प चयन कर रही हैं तो ये पूर्वांध लीला जो है वो दस तक जो पूर्वान्ध लीला है वो पूर्वान् लीला की मधुर लीला का श्रीमद महाप्रभु अपने भवन में विराजमान होकर के वहाँ विचार कर रहे हैं श्री श्रीवास पंडित उनके भवन में विराजमान होकर के वहाँ पर ऐसा विचार करते हुए विराजमान हैं और श्री पूर्वान्ध लीला उसका चिंतन कर रहे हैं भक्तगण भी उस समय महाप्रभु के साथ महाप्रभु की दासी सखी होकर के श्री राधानी की सखी होकर के उस लीला का चिंतन करते हुए विराजमान ऐसे गौर गोविंद लीला ये परम परम रसपूर्ण होकर के विराजमान है निताय गौर हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री हरि गोविंद जय जय राधा